हम भगवद आश्रित हैं वेदांत में ब्रह्म तत्व को जानने के लिए कुछ पकड़ना नहीं होता छोड़ना है नेत नीति यहाँ भी जो शरणागति है इसमें छोड़ना ही है पकड़ना नहीं है शरणागति का सबसे बड़ा रहस्य यह है वेदांत के नेत नीति का रहस्य यही है कि यहाँ छोड़ना है दोनों में एक समान भूमिका बनती है अभी तक जितने साधन बताए गए उसमें पकड़ना होता था जैसे दर्पण आपके पास है दर्पण आपने शुद्ध कर लिया अब जो चीज़ आप दर्पण में देखना चाहते हैं वह चीज़ सामने ले आनी पड़ेगी और दूसरी चीज हटानी पड़ेगी यही करना पड़ेगा अभ्यास में आप देवता देखना चाहते हैं तो देवता सामने रखिए और वहाँ पर यदि राक्षस हो तो उसको हटा लीजिए नहीं तो उसके साथ राक्षस भी दिखेगा एक चीज हटानी पड़ती है एक चीज ले आनी पड़ती है आप ध्यान करना चाहते हैं श्री रामचंद्र का तो राम जी की मूर्ति सामने लानी पड़ेगी और जगत की मूर्ति आपको हटानी पड़ेगी लेकिन यदि दर्पण में आकाश का अनुभव करना हो तो ले नहीं आना पड़ेगा हटाना पड़ेगा व्यापक तत्व का अनुभव करना हो व्यापक परमेश्वर स्वरूप का दर्शन करना हो तो आपको हटाना पड़ेगा ले नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अंतिम साधन बता दिया सर्वधर्मान परित्यज अमािकम शरण सर्वधर्मान परित्यज्य होने से ही एक भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है ये दो विधि नहीं है छोड़ना नहीं छोड़ना ही है निराधार तो यह रहेगा नहीं अब आप कहेंगे कि सभी धर्मों को छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाना मतलब क्या हुआ यह जीव हमेशा आधार बना करके रखता है एक न एक आधार पर जी रहा है निराधार जीने की कल्पना कोई नहीं करता कहता है कि हम भगवान के आधार पर जी रहे हैं पर भगवान के आधार पर जी रहा है या मकान पैसे के आधार पर जी रहा है या तो मकान पैसा छीन लो तो पता लगेगा उस समय उसके चित्त में किसी प्रकार का विचलन न हो तो भगवान के आधार पर जी रहा है और यदि हमने जितना अर्जन करके रखा है जिस आधार पर हम प्रसन्नता से जी रहे हैं उसके रहते हुए हम भ्रम करें कि भगवान के आधार पर जी रहे हैं तो बहुत बार भ्रम ही होता है जीता तो भगवान के आधार पर ही है पर अंदर से अभी ऐसा नहीं है अंदर से यही जानता है कि हम मकान के आधार पर जी रहे हैं पैसे के आधार पर जी रहे हैं व्यापार के आधार पर जी रहे हैं आधार के साथ विरोध करने का नहीं है पर आपका आधार कौन है आपके ये अंदर यदि परमेश्वर का आधार है तो सारी सृष्टि के उपसंहार हो जाने पर भी आपके चित्त में कोई विचलन नहीं उत्पन्न होना चाहिए प्रत्येक समस्या आपको भगवान के चरणों में ही लीन करेगी एक जगह कथा चल रही थी और भूकंप आ गया भूकंप का झटका लगा तो सभी श्रोता भागे मैदान में जाकर खड़े हो गए मकान डगमगाता रहा कथावाचक चुपचाप बैठे रहे भूकंप शांत हो गया तो सब लोग आए कहा महाराज आपको डर नहीं लगा कथावाचक ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है डर तो तुमको भी लगा डर तो मुझको भी लगा तुमने जहाँ सुरक्षा देखी वहाँ तुम चले गए हमको जहाँ सुरक्षा दिखी वहाँ हम चले गए हमने देखा भगवत चरणों को छोड़कर सुरक्षा की कोई जगह ही नहीं तो मैं भगवत चरणों में चला गया आपको लगा मैदान में भूकंप का प्रभाव कम रहेगा आप मैदान में चले गए इतना ही अंतर है तो भक्त प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के चरण पकड़ता है इस श्लोक की थोड़ी चर्चा आगे करके हम आगे बढ़ेंगे इस शरणागति को समझना जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है और इस सच्चाई का हमको विचार करना चाहिए कि हम अपने को भगवान का भक्त तो कहते हैं पर हम दूसरे आधार पर जी रहे हैं कि भगवान के आधार पर जी रहे हैं